सवाल पूछना हमारा अधिकार है जवाब पाना हमारा हक हमारा देश हमारे अधिकार अब जानते हैं कि अगर हमने आरटीआई के तहत अपील करनी हो तो किस तरह की जा सकती है आरटीआई के तहत जितने भी विभाग आते हैं उन सबका अपना एक पीआईओ, आई ओ यानी की पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होता है उस विभाग से संबंधित जानकारी लेने के लिए हम लिखित एक निवेदन पीआईओ को दे सकते हैं अपील करने का शुल्क मात्र दस है अगर की गई अपील उस विभाग के अंतर्गत न भी आती हो तो ये पी की जिम्मेदारी होती है की वो उस अपील को पाँच दिनों के भीतर सम्बन्धित विभाग में भेज दे पी के अलावा एक एपीआईओ यानी कि एडिशनल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर भी होता है और अपील हम उन्हें भी कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट